श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सत्ताईस सत्ताईस अक्टूबर अठारह सौ पचासी डाक्टर मैं विष्ठा के लिए नहीं कहता मुझे भी उससे घृणा नहीं है एक दिन एक दुकानदार अपने बच्चे को दिखाने मेरे पास आया था उस बच्चे ने वही टट्टी कर डाली सब लोग कपड़े से नाक ढकने लगे मैं वहीं बाजू से आधे घंटे बैठा रहा पर नाक में कपड़ा तक न लगाया फिर जब मेहतर मेले की टोकरी लिए मेरे पास से निकल जाता है तब भी मैं अपना नाक नहीं ढकता मैं जानता हूँ वह जो है मैं भी वही हूँ मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं तब फिर उस पर क्यों घृणा करूँ क्या मैं इनके पैरों की धूली नहीं ले सकता यह देखो श्री राम कृष्ण की पद धूलि धारण करते हैं गिरीज इस शुभ मुहूर्त पर देवदूत भी बधाई दे रहे हैं डॉक्टर तो पैरों की धूल लेने में इतना आश्चर्य क्या है मैं तो सबके पैरों की धूल ले सकता हूँ दीजिए दीजिए सबके पैरों की धूल लेते हैं नरेंद्र डॉक्टर से इन्हें हम लोग ईश्वर की तरह मानते हैं जैसे उद्भिद और जीव जंतुओं के बीच में कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिन्हें उद्भिद या जंतु बतलाना मुश्किल है उसी तरह नरलोक और देवलोक के बीच में एक ऐसा स्थल है जहाँ यह बतलाना कठिन है कि यह व्यक्ति मनुष्य है या ईश्वर डॉक्टर अजी ईश्वर की बात पर उपमा नहीं काम करती नरेंद्र मैं ईश्वर तो कह नहीं रहा ईश्वर तुल्य मनुष्य कह रहा हूँ डॉक्टर अपने इस तरह के भावों को दबा रखना चाहिए खोलना अच्छा नहीं मेरा भाव किसी ने नहीं समझा मेरे परम मित्र मुझे घोर निर्दयी समझते हैं और तुम ही लोग शायद एक दिन मुझे जूतों से मार कर भगा दोगे श्री रामकृष्ण डॉक्टर से यह क्या कहते हो ऐसा मत कहो ये लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं नववधु जिस उत्सुकता से सैन्य गृह में पति की प्रतीक्षा करती है उसी उत्सुकता से ये लोग तुम्हारे आने की बात जोहते रहते हैं गिरीश डॉक्टर से सब लोगों की आप पर अत्यंत श्रद्धा है डॉक्टर मेरा लड़का यहाँ तक कि मेरी स्त्री भी मुझे निष्ठुर हृदय का मनुष्य समझती है मेरा दोष केवल इतना ही है कि मैं किसी के पास अपने भाव प्रकट नहीं होने देता गिरीह तब तो महाशय आपके लिए यह अच्छा है कि आप अपने हृदय के कपाट खोल दें कम से कम अपने मित्रों पर कृपा करके यह सोचकर कि वे आपकी ठाह नहीं पा रहे हैं डॉक्टर अजय कहूं क्या तुम्हारे से भी मेरा भाव अधिक उम्र चलता है नरेंद्र से मैं एकांत में आंसू बहाया करता हूं। श्री राम कृष्ण से अच्छा भाव के आवेश में तुम दूसरों की देह पर पैर रख देते हो यह अच्छा नहीं श्री राम कृष्ण मुझे यह ज्ञान थोड़े ही रहता है कि मैं किसी की देह पर पैर रख रहा हूँ डॉक्टर वह अच्छा नहीं इतना तो बोध होता होगा श्री राम कृष्ण भावावेश में मुझे क्या होता है यह तुमसे कैसे कहूँ उस अवस्था के बाद सोचता हूँ कि शायद इसीलिए मुझे रोग हो रहा है ईश्वर के भावावेश में मुझे उन्माद हो जाता है उन्माद में इस तरह हो जाता है मैं क्या करूँ डॉक्टर ये श्री रामकृष्ण मान गए अपने कार्य के लिए पश्चाताप कर रहे हैं यह कार्य अन्यायपूर्ण है यह ज्ञान भी उन्हें है श्री रामकृष्ण नरेंद्र से तो, तो बड़ा चंट है इसका अर्थ इन्हें समझा क्यों नहीं देता गिरीश डॉक्टर से महाशय आपने समझने में भूल की है इन्हें इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने समाधि अवस्था में भक्तों के शरीर को स्पर्श किया उनका स्वयं का शरीर नितान्त शुद्ध तथा पाप रहित है वे जो दूसरों को इस प्रकार छूते हैं या उन्हीं लोगों के कल्याणार्थ है कभी कभी उनके मन में यह बात उठती है शायद उन लोगों के पाप अपने ऊपर ले लेने के कारण ही उन्हें यह शारीरिक कष्ट हुआ हो आप अपनी ही बात सोचिए एक बार आपको उधर शूल हुआ था उस समय क्या आप दुखित नहीं होते थे कि रात को इतनी इतनी देर तक जाग कर क्यों पढ़ा परंतु इसका अर्थ क्या यह हुआ कि रात को देर तक पढ़ना कोई बुरी बात है इसी प्रकार वे श्री रामकृष्ण भी संभव है दुखित हों कि वे रुग्ण हैं परंतु उससे उनके मन में यह भाव नहीं आता कि दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने उन लोगों को जो स्पर्श किया वह ठीक न था डॉक्टर कुछ लज्जित से हुए और गिरीश से कहा मैं तुमसे हार गया अपने चरण धूल मुझे लेने दो गिरीश के पैरों की धूल लेते हैं नरेंद्र से कोई कुछ भी कहे गिरीश की बुद्धिमत्ता को मानना पड़ता है नरेंद्र डॉक्टर से एक बात और देखिए एक वैज्ञानिक आविष्कार के लिए आप अपने जीवन का उत्सर्ग कर सकते हैं उस समय अपने शरीर और सुख दुख पर ध्यान भी न देंगे परंतु ईश्वर संबंधी विज्ञान सब विज्ञानों में बड़ा है तब क्या यह उनके श्री रामकृष्ण के लिए स्वाभाविक नहीं है कि वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना शरीर और स्वास्थ्य भी लगा दे डॉक्टर जितने भी धर्माचार्य हुए हैं यशु चैतन्य बुद्ध मोहम्मद इन सब में अंत अंत में अहंकार आ गया था कहा जो कुछ मैं कहता हूँ वही ठीक है कैसा आश्चर्यजनक गिरीश डॉक्टर से महाशय वही दोष आप पर भी लागू है आप इन सब पर अहंकार का दोष लगा रहे हैं आप उनमें बुराई देख रहे हैं बस इसीलिए तो आप पर भी अहंकार का दोष लगाया जा सकता है डॉक्टर चुप हो गए नरेंद्र डॉक्टर से इन्हें जो हम लोग पूजते हैं वह पूजा मानो ईश्वर की ही पूजा है इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण बालक की तरह हंस रहे हैं